तदनंतर अग्नि की भांति दीप्तमान मड में सोपान से विचित्र अंगों वाले तथा इच्छा के अनुसार चलने वाले उसके त्रवेणु संपन्न विशाल रथ को भी तोड़फोड़ डाला इसके बाद पूर्ण चंद्रमा की भांति सुशोभित छत्र और चमर को भी उन्हें धारण करने वाले राक्षस के साथ ही वेग पूर्वक मार गिराया फिर उन महाबली तेजस्वी पक्षीराज ने बड़े वेग से चोंच मारकर रावण के सारथी का विशाल मस्तक भी धड़ से अलग कर दिया इस प्रकार जब धनुष टूटा रथ चौपट हुआ घोड़े मारे गए और सारथी भी काल के गाल में चला गया तब रावण सीता को गोद में लिए लिए पृथ्वी पर गिर पड़ा राते टूट जाने से रावण को धरती पर पड़ा देख सब प्राणी साधु साध कह कर ग्रद्धराज की प्रशंसा करने लगे वृद्धा अवस्था के कारण पक्षीराज गुथका हुआ देख रावण को बड़ा हर्ष हुआ और वह मैथिली को लिए हुए फिर आकाश में उड़ चला जनक शिरोमणि को गोद में लेकर जब रावण प्रश्नता पूर्वक जाने लगा उस समय उसके अन्य सब साधन तो नष्ट हो गए थे किंतु एक तलवार उसके पास शेष रह गई थी उसे जाते देख महातेजस्वी ग्रद्धराज जटाई ओढ़कर रावण की ओर दौड़े और उसे रोककर इस प्रकार बोले अरे मंदबुद्धि रावण जिनके बाणों का स्पर्श वज्र के समान है उन श्री राम की इन धर्मपत्नी श्री सीता को तुम अवश्य राक्षसों के वध के लिए ही लिए जा रहे हो जैसे प्यासा मन से जल पी रहा हूं उसी प्रकार तुम मित्र बंधु मंत्री सेना तथा परिवार सहित यह विspan कर रहे हो अपने कर्मों का परिणाम न जानने वाले अज्ञानी जन जैसे शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं उसी प्रकार तुम भी विनाश के गर्त में गिरोगे तुम काल पास में बंध गए हो कहां जाकर उससे छुटकारा पाओगे जैसे जल में उत्पन्न होने वाला मत्स्य मां से युक्त बंसी को अपने वध के लिए ही निगल जाता है उसी प्रकार तुम भी अपने मौत के लिए ही सीता का अपहरण करते हो रावण ककुस्तु कुलभूषण श्री रघुकुल नंदन श्री राम और लक्ष्मण दोनों भाई दुर्धर सुवीर हैं वे तुम्हारे द्वारा अपने आश्रम पर किए गए इस अपमानजनक अपराध को कभी क्षमा नहीं करेंगे तुम कायर और डरपोक हो तुमने जो जैसा लोक निंदित कर्म किया है यह चोरों का मार्ग है वीर पुरुष ऐसे मार्ग का आश्रय नहीं लेते हैं रावण यदि सूरवीर हो तो दो घड़ी ठहरो और मुझसे युद्ध करो फिर तो तुम उसी प्यारी प्रकार मरकर प्रति पर सो जाओगे जैसे तुम्हारा भाई खर सोया था विनाश के समय पुरुष जैसा कर्म करता है तुमने भी अपने विनाश के लिए वैसे ही अधर्म पूर्ण कर्म को अपनाया है जिस कर्म को करने से कर्ता का पाप के फल से संबंध होता है उसी कर्म को कौन पुरुष निश्चित रूप से कर सकता है लोकपाल इंद्र तथा भगवान स्वयं भू ब्रह्मा भी वैसा कर्म नहीं कर सकते इस प्रकार उत्तम वचन कहकर महापराक्रमी जटायु उस राक्षस दशक ग्रीव की पीठ पर बड़े वेग से जा बैठी और उसे पकड़कर अपने तीखे नाखून द्वारा चारों ओर से चीरने लगे मानो कोई हाथीवान किसी दुष्ट हाथी के ऊपर सवार होकर उसे अंकुश से छेद रहा हो नख पांख और चोंच यही जटायु के हथियार थे वे नखों से खरोंचते थे पीठ पर चोंच मारते थे और बाल पकड़कर उखाड़ लेते थे इस प्रकार जब ग्रद्धराज ने बारंबार क्लेश पहुंचाया तो राक्षस रावण कांप उठा क्रोध के मारे उसके होंठ फड़कने लगे उस समय क्रोध से भरे रावण ने विदेह नंदिनी श्री सीता को बाईं गोद में करके अत्यंत पीड़ित हो जटायु पर तमाचे का प्रहार किया परंतु उस बार को बचाकर शत्रु दमन ग्रद्धराज जटायु ने अपनी चोंच से मार मार कर रावण की दसों बाही भुजाओं को उखाड़ दिया उन बाहों के कट जाने पर बॉबी से प्रकट होने वाले विष की ज्वालामालाओं से युक्त सर्पों की भांति तुरंत दूसरी नई बुझायें सहसा उत्पन्न हो गई तब वहां पराक्रमी दशानन ने देवी सीता को तो छोड़ दिया और ग्रद्धराज को क्रोध पूर्वक मुक्कों और लातों से मारना आरंभ किया उस समय उन दोनों अनुपम पराक्रमी वीर राक्षस रावण और पक्षीराज जटायु में दो घड़ी तक घोर संग्राम होता रहा तदनंतर रावण ने तलवार निकाली और श्री रामचंद्र जी के लिए पराक्रम करने वाले जटायु के दोनों पंख पैर तथा पार्श्व भाग काट डाले भयंकर कर्म करने वाले उस राक्षस के द्वारा सहसा पंख काट लिए जाने पर महाग्रद्र जटायु पृथ्वी पर गिर पड़े आवे थोड़ी ही देर के मेहमान थे अपने बांधव के समान जटायु को खून से लथपथ होकर पृथ्वी पर पड़ा देख श्री सीता दुख से व्याकुल हो उनकी ओर दौड़ी जटायु के शरीर की कांति नीले मेघ के समान काली थी उनकी छाती का रंग श्वेत था वे बड़े पराक्रमी थे तो भी उस समय बुझे हुए दावानल के समान पृथ्वी पर पड़ गए लंकापती रावड ने उन्हें इस अवस्था में देखा तरनंतर रावड के बेग से रोंदे जाकर धरासाई हुए जटाईू को पकड़कर चंद्रमुखी जनक नंधनी देवी सीता पुना उस समय वहां रोने लगी। रावड की द्वारा मारे गई ग्रद राज की ओर द चंद्रमुखी श्री सीता अत्यंत दुखी होकर विलाप करने लगी मनुष्यों को सुख दें और दुख की प्राप्ति सूचक लक्षण स्वप्न पक्षियों के स्वर तथा उनके बाएं दाएं दर्शन आदि शुवाशु निमित्त अवश्य दिखाई देते हैं काकुस्तकों अनुसार श्री राम मेरे अपहरण की सूचना देने के लिए निश्चय ही ये मृग और पक्षी अशुभ सूचक मार्ग से दौड़ रहे हैं परंतु उनके द्वारा सूचित होने पर भी अपने इस महान संकट को अवश्य ही आप नहीं जानते हैं क्योंकि जानने पर आप इसकी अपेक्षा नहीं कर सकते थे हां राम मेरा कैसा दुर्भाग्य है कि जो कृपा करके मुझे बचाने के लिए यहां आए थे वे पक्षी प्रवर जटायु इस निशाचर द्वारा मारे जाकर पृथ्वी पर पड़े हैं हे राम हे लक्ष्मण अब आप ही दोनों मेरी रक्षा करें यह कह कहकर अत्यंत डरी हुई सुंदरी श्री सीता इस प्रकार क्रंदन करने लगी जिससे निकटवर्ती देवता और मनुष्य सुन सके उनके पुष्प हार और आभूषण मसल कर छिन्न भिन्न हो गए थे वे अनाथ की भांति विलाप कर रही थी उस अवस्था में राक्षसराज रावण उन विदेह राजकुमारी श्री सीता की ओर दौड़ा वे लिपटी हुई लता की भांति बड़े वेग से वृक्षों में लिपट जाती और बारंबार कहती मुझे इस संकट से छुड़ाओ छुड़ाओ इतने में ही वह निशाचर राज उनके पास जा पहुंचा वन में श्री राम से रहित होकर देवी सीता को राम राम की रट लगाती देख उस काल के समान विकराल राक्षस ने अपने ही विनाश के लिए उनके केश पकड़ लिए देवी सीता का इस प्रकार तिरस्कार होने पर समस्त चराचर जगत मर्यादा रहित तथा अंधकार से आच्छन्न सा हो गया वहां की वायु गति रुक गई और सूर्य की भी प्रभा फीकी पड़ गई श्रीमान पितामह परमपिता ब्रह्मा जी दिव्य दृष्टि से विदेह नंदिनी का वह राक्षस के द्वारा केसाकर्षण रूप अपमान देखकर बोले बस अब कार्य सिद्ध हो गया देवी सीता के केशों का खींचा जाना देखकर दंडकारण्य में निवास करने वाले वे सब महर्षि मन ही मन व्यथित हो उठे साथ ही अकस्मास रावण का विनाश निकट आया जान उनको बड़ा हर्ष हुआ बेचारी श्री सीता हां राम हां राम कह कर रो रही थी लक्ष्मण को भी पुकार रही थी उसी अवस्था में राक्षसों का राजा रावण उन्हें लेकर आकाश मार्ग से चल दिया तपाए हुए सोने के आभूषणों से उनका सारा अंग विभूषित था वे पीले रंग की रेशमी साड़ी पहने हुए थी अतः उस समय राजकुमारी श्री सीता सुधाम पर्वत से प्रकट हुई विद्युत के समान प्रकाशित हो रही थी उनके फेराते हुए पीले वस्त्र से उपलक्षित रावण दावनल से उद्भासित होने वाले पर्वत के समान अधिक शोभा पाने लगा उन परम কল্যাणी विदेह कुमारी के अंगों में जो कमल पुष्प थे उनके किंचित अरुण और सुगंधित दल बिखर-बिखर कर रावण पर गिरने लगे आकाश में उड़ता हुआ उनका स्वर्ण के समान कांतिमान रेशमी पीतांबर संध्या काल में सूर्य की किरणों से रंगे हुए ताम्र वरण के मेग खंड की भाती सोवा पाता था। आकास में रावर के अंक में इस्तित सीता का निर्मल मुख स्री राम की विना नाल रहित कमल की भाती सोवित नहीं होता था।